गीता शांक भाष्य अध्याय 16 अथ इदानिम आसुरी संपद उच्चते अब आगे आसुरी संपत्ति कही जाती है दंभो दर्पो दर्पोतिमा क्रोध पारुष्यमेच अज्ञान पार्थ पाथसुरी दंभो धर्मध्वज्वा दर्पो धनस्वजनादी निमित्त उच्च अतिमान पूर्वोक क्रोध च पारुष्यमच यथा यहाँ चक्षुष्मा विपम रूपवान् उत्म उत्तमाभिजन इत्यादि दम्भधर्मध्वजीपन दर्प धन परिवार आदि के निमित्त से होने वाला गर्व अतिमान पहले कही हुई अपने में अतिशय पूज्य भावना तथा क्रोध और पारुष्य यानी कठोर वचन जैसे आक्षेप से काने को अच्छे नेत्रों वाला कुरूप को रूपवान और हीन जाति वाले को उत्तम जाति वाला बतलाना इत्यादि अज्ञानमच अविवेक ज्ञानम मिथ्या प्रत्यय कर्तव्या कर्तव्यादि विषय अभिजातस्य पार्थ किम अभिजातस्य इति आहा असुराणाम संपद आसुरी ताम अभिजातस्य इतर्थ अज्ञान अर्थात अभिवेक कर्तव्य और अकर्तव्यादि के विषय में उल्टा निश्चय करना हे पार्थ ये सब लक्षण आसुरी संपत्ति को ग्रहण करके उत्पन्न हुए मनुष्य के हैं अर्थात जो असुरों की संपत्ति है उससे युक्त होकर उत्पन्न हुए मनुष्य के चिन्ह हैं अनो संपदो कार्यम उच्य इन दोनों संपत्तियों का कार्य बदलाया जाता है दैवी विमोक्षा निबंधाया शुरी माता माशुच संपद दैवीं अभिजाज पांडव दैवीसंपद या सा विमोक्षा संसार बंधनाबंधा निबंध निबंध तदर्थ आसुरी संपद मता अभिप्रेता तथा राक्षसी जो दैवी संपत्ति है वह तो संसार बंधन से मुक्त करने के लिए है तथा आसुरी और राक्षस राक्षसी संपत्ति निसंदेह बंधन के लिए मानी गई है निश्चित बंधन का नाम निबंध है उसके लिए मानी गई है तत्र एवं उक्ते अर्जुनस्य अंतर्गत भाव किम अहम आसुर संपद संपदयुक्त किंवा दैवसपद युक्त इतिम आलोचना रूपम आलक्ष्य आह भगवान इतना कहने के उपरांत अर्जुन के अंतकरण में ज युक्त विचार उत्पन्न हुआ देखकर कि क्या मैं आसुरी संपत्ति से युक्त हूँ अथवा दैवी संपत्ति से भगवान बोले माँ शुच् माँ काशी ही दैवीं अभी अभिजा असी अभिल जाता असि भावी कल्याण ऐसी तो हे पांडव हे पांडव शोक मत कर तू दैवी संपत्ति को लेकर उत्पन्न हुआ है अर्थात भविष्य में तेरा कल्याण होने वाला है द्व भूत सर्गो लोके दैव आसुर देवो चैव देव विस्तरसह प्रोक्त आसुर पाथमेषु दव द्विख्या भूतसर्गौ भूता मनुष्याण सर्गौ सृष्टिभूतसर्गौ सृज्येत सर्गौ भूतानी सृज्यमना दैवासुरप्द्युक्ता दौ भूतसर्गौ उच्य इस संसार में मनुष्यों की दो सृष्टियाँ हैं जिसकी रचना की जाए वह सृष्टि है अतः दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति से युक्त रचे हुए प्राणी ही यहाँ भूतसृष्टि के नाम से कहे जाते हैं द्वो प्राजापत्या देवास्रा लोके अस् संसारे इत्यर्थः दैविध्योपत् प्रजापति की दो संतानें हैं देव और असुर इस श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है क्योंकि इस संसार में सभी प्राणियों के दो प्रकार हो सकते हैं कौतौ भूत इति उच्चेत प्रकृत एव दैव आसुर एवचा प्राणियों की वे दो प्रकार की सृष्टियाँ कौन सी हैं इस पर कहते हैं कि इस प्रकरण में कही हुई दैवी और आसुरी उक्तो एव पुनरनुवादे प्रयोजनम आहा कही हुई दोनों सृष्टियों का पुनः अनुवाद करने का कारण बतलाते हैं दैवी भूत दैवीभूतसर्ग अभय सत्संशुद्धि इत्यादिना विस्तरसो विस्तर प्रकार प्रोक्त कथितो न तु आसुरो विस्तरस अतः तत्परिवर्जनाथम आसुर पार्थम् मे मम वचना उच्चमानम् विस्तरशु अवधारय दैवी सृष्टि का वर्णन तो अभियम सत्व संशुद्धि इत्यादि श्लोकों द्वारा विस्तार पूर्वक किया गया परंतु आसुरी सृष्टि का वर्णन विस्तार से नहीं हुआ अतः तो हे पार्थ उसका त्याग करने के लिए उस आसुरी सृष्टि को तू मुझसे मेरे वचनों से विस्तार पूर्वक सुन यानी सुनकर निश्चय कर आ अध्याय आध्यायपरिसमाप्ते आसुरी सम्पत् प्राणीविशेषण प्रदर्शते प्रत्यक्षीकरण शक्यते अह कर्तुम् इति। इस अध्याय की समाप्ति पर्यंत प्राणियों के विशेषणों द्वारा आसुरी संपत्ति दिखलाई जाती है क्योंकि प्रत्यक्ष कर लेने से ही उसका त्याग करना बन सकता है प्रवृत्ति नृवृत् च जना न विधुरासुरा न शौचम नीचाचारो नु विद प्रवृत्ति प्रवर्तन यस् पुरषाथसाधने कर्तव्य प्रवृत्ति तम नृविच तद विपरीता निवर्तितवि से नृवृत्ति तं चना आसुरा न विदो न जानन्ति। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति को अर्थात जिस किसी पुरुषार्थ के साधन रूप कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होना उचित है उसमें प्रवृत्त होने को और निवृत्ति को अर्थात उससे विपरीत जिस किसी अनर्थकारक कर्म से निवृत्त होना उचित है उससे निवृत्त होने को भी नहीं जानते न केवलम प्रवृत्ति निवृत्ति एवं न विदु न शौच न अपि न आचारो न सत्यम ते विद्य अशा अनाचारा मायाविन अणृतवादिनो ही आचुरा केवल निवृत्ति को नहीं जानते इतना ही नहीं उनमें न शुद्धि होती है न सदाचार होता है और न सत्य ही होता है यानी आसुरी प्रकृति के मनुष्य अशुद्ध दुराचारी कपटी और मिथ्यावादी ही होते हैं किम्चा? असत्यम कि असत्यं अप्रति ते जगदाघोरनीश्वर अपरस्परस किमनकामहेतुकस्य वयित प्राया तथाइद जगत्सर्व असत्यं अप्रति चाहौ प्रतिष्ठा अतः अप्रति च इति ते आसुरा जना जगद आहु अनम न च धर्माधर्म सव्यपेक्षक अशिता ईश्वरों विद्यते इति अत अनीस्वरम जगद आहु वे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जैसे हम झूठ से भरे हुए हैं वैसे ही यह सारा संसार भी झूठा और प्रतिष्ठा रहित है अर्थात धर्म अधर्म आदि इसका कोई आधार नहीं है अतः निराधार है तथा अनिश्वर है अर्थात पुण्य पाप की अपेक्षा से इसका शासन करने वाला कोई स्वामी नहीं है अतः यह जगत बिना ईश्वर का है किंत अपरस्परसम भूत काम प्रयुक्तोर स्त्री पुरुषोर अन्योन संगा जगत सर्व सम्भूत किम अन्य काम है काम कामहेतुक कामहेतुक कामहेतुक किम् अन्यत जगत कारण न किंचित अदृष्ट धर्माधर्मादी कारणातर विद्यते जगत काम एव प्राणिनाम इति लोकायतिक दृष्टि लोकायतीकदृष्टि तथा काम से प्रेरित हुए स्त्री पुरुषों का आपस में संयोग हो जाने से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है अतः इस जगत का कारण काम ही है दूसरा और क्या हो सकता है अर्थात इसका धर्म अधर्मादि कोई दूसरा अदृष्ट कारण नहीं है केवल काम ही प्राणियों का कारण है यह लोकायत को की दृष्टि है शरीर को ही आत्मा मानने वाले एक संप्रदाय विशेष का नाम लोकायतिक है